कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के चौदहवे मंत्र का विचार कल हुआ पंद्रहवे मंत्र का विचार आज होना है चौदहवे मंत्र में बताया गया जब बुद्धिस्थ काम शब्दित वे इच्छाएं जो अध्यास मूलक है निवृत्त होती हैं नष्ट होती है तब यह मनुष्य अमृत शब्दित ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है यहीं जीते जी वह ब्रह्म है और शरीर छूटने के बाद फिर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है ये जो आ, अमृतत्व प्राप्ति तथा काम विलय काम नाश इनका प्रयोज्य प्रयोजक भाव बताया गया इसमें व्यभिचार की आशंका होती है उसकी निवृत्ति के लिए बताया जा रहा है पंद्रहवें मंत्र में अव्यभिचरित इनका प्रयोज्य प्रयोजक भाव व्यभिचार की आशंका का स्थल है सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति अवस्था में कामनाओं का अभाव है विनाश है लेकिन अमृतत्व यानी ब्रह्म भाव की प्राप्ति वहां नहीं है वहां तो जो संसार का बीजभूत अविद्या है उसमें अहंता करके रहता है जीव इसलिए वह बंधन की बीजावस्था है वहाँ बंध की निवृत्ति नहीं है कामनाश होने पर भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कामनाश अमृतत्व का प्रयोजक है ये जो आशंका होती है इस आशंका का उत्थापन करके अवतरण के रूप में पन्द्रवे मंत्र के भाष्य में भस्कर भगवान ने कहा कि इसका निवर्तक उत्तर हम पंद्रवे मंत्र से देते हैं कथम पुनः कामान मूलतो विनाशः इसका अवतरण भाष्य है कि कि काम है काम टीका प्रविलयस्य सुसुप्तेपि कितरणी किलये सुसुप्ते अमृत नह कदा तो काम प्रविलयस्य सुसुप्तेपि तो काम का विनाशो सुसुप्ते में भी विद्यमान होने से सुसुप्ते काम प्रविस्व अमृतत्व चिन्ह न बहुत ऐसा भी करना कि काम का विनाश अमृतत्व का चिन्ह यानी ज्ञापक नहीं कहलाता प्रयोजक नहीं कहलाता इति मत्वा ऐसा मान करके आह ये आशंका करने वाले का अभिप्राय यह है इस अभिप्राय से आशंका करने वाला आशंका करता है कि कदा पुनः कामाना मूलत विनाश तो काम काम का समूल समूलनाश कब होगा सुसुप्ति में कामों का मूलतः नाश नहीं है समूल नाश नहीं है ये सिद्धांती कह रहे हैं इसलिए अमृतत्व नहीं है जब कामों का मूलतः हो नाश होगा उस समय अमृतत्व यानी मुक्ति होती है न कि केवल काम का सुसुप्ति में प्रविलय होने मात्र से ये सिद्धांती कहेंगे तो ये जो मुक्ति का प्रयोजक काम का मूलतः प्रविनाश वो कब होगा ये हो गई पूर्व पक्ष की आशंका उसका उत्तर देते हैं कि इति उच्चते इति आशंकायाम उत्तरम उच तो पंद्रहवें मंत्र का उच्चारण कर लें यदा प्रिद्य रथय सेह ग्रंथय अथ मतमृतोन्युशासनम तो यदा सर्वे ृद ग्रंथ अन्वयस करिए कि यदा सर्वे ग्रंथया इह तो यदादय जीते जी ही शरीर छूटने से पहले ही जिस समय हृदय ग्रंथी सभी प्रकार की प्रभिन्न हो जाती है सर्वे हृदय ग्रंथया और हृदय शब्द से लेना हृदयस्थबुद्धि को और उसकी ग्रंथि है अविद्या प्रत्यय अविद्या प्रत्यय है अहम अध्यास मम अध्यास तो ये जो हृदय ग्रंथि शब्दित आविद्यक अहम अध्यास मम अध्यास विपरीत निश्चय ये है हृदय ग्रंथि और इनका प्रभेदन हो जाता है प्रकर्षण भेदन हो जाता है का मतलब नाश हो जाता है इनकी मूल भूता अविद्या सहित कार्य अविद्या अध्यास का बाध हो जाता है वो किससे होगा तो अपक्ष अध्यास की निवृत्ति होती है अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार से इसलिए पूर्व में ऋण मनिठ शब्दित जो तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है इस साक्षात्कार के उदय से जब हृदय ग्रंथी शब्दी तो अहम अध्यास अध्यास का प्रभेदन होता है यानी समूल निवृत्ति होती है विनाश हो जाता है तो ये अध्यास ही काम का मूल है और वह अध्यास नष्ट हुआ तो काम का मूल नष्ट हुआ तो अध्यास मूलक इच्छा रूप जो काम है वो नहीं रहेगा उसका मूल न रहने से कारण न रहने से वो समाप्त होगा माना जाता है कि समूल नाश अध्यास की निवृत्ति से काम का होता है समूल नाश और वो समूल नाश जिसके बुद्धिस्त काम का हो गया वह कहा गया कि मृत्यो अमृतोति भवति से ग्रंथय प्रभिद अथ यानी तदव जिस समय अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से हृदयग्रंथिशब्दी शब्दित अहम् अभ्यास मम अभ्यास का विनाश समूल विनाश होने से समूल काम निवृत्त हुआ उसी समय मर्त्यने पूर्व में मरणधर्मा शरीरादि के साथ तादात्म्यध्यास होने से अपने आप को मरणधर्मा समझने वाला अमृतो भवती अमरण धर्म होता है उसके मर्त्यत्व भ्रांति में हेतु हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म थे म, अपने आप को मर्त्यत्व समझने में अविद्या काम कर्म ही हेतु है वह मृत्यु समाप्त हुआ अविद्या काम कर्म इसलिए अमृतोभवती अब जन्मांतर का प्रयोजक न होने से अमृतो भवती वह मुक्त हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है तो अथ मृत्यो अमृतो भवती आगे कहते ही ही अवधारण अर्थ में निपात है एवं अर्थ में तो ये यानी इतना ही एतावध ही इतने का अर्थ निकलेगा ये मात्रम अनुशासनम यानि उपदेश तो सभी वेदांतों का उपनिषदों का यही इतना ही उपदेश है कि जब हृदय ग्रंथी शब्दित अध्यास की समूल निवृत्ति होती है तो मर्तत्व भ्रांति यह अध्यास था वह समाप्त हो जाता है अध्यास समाप्त हो गया तो समूल काम की निवृत्ति हो जाती है अमृतत्व अभिव्यक्त होता है मूलक ही ये बंधन है उस बंधन की निवृत्ति होती है संसार की निवृत्ति होती है जन्म मरण ही संसार है वह निवृत्त होता है ऐसा सभी उपनिषदे कह रही है इसलिए तो कहा भाष्य में भाष्कर भगवान ने अध्यास का निरूपण करके अस्य अनर्थ तो हेतु प्रहाणाया आत्म एक विद्या प्रतिपत्तयेच सर्वे वेदांता आरभन्ते तो सभी वेदांत यानि उपनिषदें किस लिए प्रारंभ हुई हैं तो ये बताने के लिए कि हमारे अनर्थ शब्दी तो दुख का कारण अध्यास है और उसका प्रहाण यानी समूल निवृत्ति ये उपनिषदों का प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन है और उपनिषद अपने मुख्य प्रयोजन समूल अध्यास का प्रहाण कैसे संपादन करेगी तो अपना प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। उस ब्रह्मात्म एकत्व विद्या अपने अधिकारी को प्राप्त करा करके ब्रह्मात्म एकत्व का उपदेश करा करके अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार ऋण मनीष शब्दित करा करके हृदय ग्रंथि शब्दित जो अनर्थ का हेतुभूत अध्यास है उसका प्रहण करती है इसी के लिए उपनिषदों का आरंभ हुआ है तो यही बात भाष्कर भगवान क्या मूल श्रुति यहां पर कहना चाहती हैं ये तावध ही अनुशासनम ते समस्त उपनिषदों का यही उपदेश है इतना ही उपदेश अधिक नहीं ही अवधारण अर्थ में और उसका व्यावर्त्य है अधिक उपदेश अधिक उपदेश है ही नहीं इतना ही उपदेश है पंद्रहवें मंत्र के भाष्य को देखिए यदा सर्वे प्रभिद्यंते। प्रभिद्यंते कार्थ करते प्रभिद्यंते उपयान्ति, उपयाने विनश्य प्रभिद्यंत का विनश्यंती कौन तो हृदय से बुद्धे ये जीवत एव ग्रंथय यह शब्द का अर्थ कर दिया जीवत एव और बुद्धि हृदय का अन्वय है के साथ यानी बुद्धिस्त ग्रंथि वो है ग्रंथि शब्द का अर्थ कर रहे हैं अविद्या प्रत्यय बुद्धि ग्रंथि क्या है वो है अविद्या प्रत्यय अविद्या प्रत्यय को अविद्या प्रत्यय इस शब्द से न कह करके अध्यास को अध्यास इस शब्द से न कह करके ग्रंथि शब्द से क्यों कहा तो कहते ग्रंथि शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य है ये बताना कि ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा तो ग्रंथि यानि गांठ जैसे दृढ़ बंधन रूप होती है ऐसे ये अहम अध्यास मम अध्यास भी ग्रंथि के तरह दृढ़ बंधन रूप है इसलिए बंधन हेतुत्व अध्यास में ज्ञापित करने के लिए अध्यास को ग्रंथि शब्द से कहा गया ये बुद्धिस्त बंधन है अहम अध्यास मम अध्यास दृढ़ बंधन छूटता ही नहीं है सहसा इसी अविद्या अविद्यात्यय का हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ हुआ अविद्यात्य और अविद्या प्रत्यय का ही स्वरूप बताया जा रहा है अभिनय करके बताया जा रहा है अहम् इदम् शरीरम् मम इदम् धनम् सुखी दुखी च अहम् इतम आदि लक्षण अविद्या प्रत्यय उसके साथ अन्वय करना तो लक्षण यानी स्वरूप इत्यादि स्वरूप जो अविद्या प्रत्यय है यानि भ्रांतियाँ हैं अध्यास है कि अहम इदम शरीरम ये जो शरीर है वो मैं हूं मैं मनुष्य हूं अहम इदम शरीरम है और मम इदम धनम ये धन मेरा है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये सब प्रत्यय हैं अविद्या प्रत्यय ये निश्चय और इनका प्रभेदन यानी विनाश जब होगा वो इनका विनाश किससे होगा अविद्याग्रंथी शब्दित अहम मनुष्य मम इदम धनम अहम सुखी दुखी इत्यादि अविद्या प्रत्ये हृदय ग्रंथि शब्दित तो। कैसे नष्ट होंगे तो उनके नाश का साधन बताया जा रहा है तद विपरीत तो। ब्रह्मात्म प्रत्ये उपजननात तो।, तो तद विपरीत तो। इसमें तत्शब्द का अर्थ है ये जो अध्यास है अविद्या प्रत्यय है उससे विपरीत प्रत्यय है उसका विरोधी प्रत्यय है अहम् ब्रह्मात्म प्रत्यय ये विद्या है उससे विपरीत प्रत्यय है विद्या वो है अहम् ब्रह्मास्मि, ब्रह्मात्म प्रत्यय इसका उपजन होने से उपजननाथ का मतलब उत्पत्ति तत्वसी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उत्पन्न होने से ये जो अहम इदम शरीरम इत्यादि अविद्या प्रत्यय है ये विनश्यती उसके साथ अन्वय करना कि तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्ये उपजननात वो ब्रह्मात्म प्रत्यय का स्वरूप है ब्रह्म अहम अस्मि असंसारी इति अने इत्याकारक जो तद्विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय है उसका उपजनन यानी उत्पत्ति तत्वशी वाक्य से जब होगी तो उसी समय यह हृदय ग्रंथि शब्दित अविद्या प्रत्यय जो काम के मूल हैं नष्ट होते हैं प्रविद्य विनश्यंती इसलिए कहते हैं कि इति और उसके बाद जब नष्ट होते हैं काम के बीजभूत तो अविद्या अविद्यात तो कहते यानी अविद्या प्रत्यय ये जो अविद्या प्रत्यय हैं अध्यास इनके नष्ट होने से तिमित्ता कामा मूलतो विनश्यंती तो तन निमित्त में तत्शब्द का अध्यास तो अध्यास निमित्तक निमित्त अध्यास मूलक जो काम है माना जाता है उनका समूलनाश हो गया मूलतः विनाश हो गया तो पूर्वार्ध की व्याख्या हुई उत्तरार्ध में कहते हैं कि अथ अमृतो भवती तो ये कामों का समूल विनाश अमृतत्व प्राप्ति का प्रयोजक है वो चिन्ह है अमृतत्व का सुसुप्ति में समूल काम विनाश नहीं होता बीज रहता है इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है और जब ज्ञान से वह काम का बीज अध्यास भी निवृत्त होता है तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है इसलिए व्यभिचारी प्रयोज्य प्रयोजक भाव नहीं है अथमर्त्यो अमृतो भवती यह इन शब्दों की व्याख्या पूर्व मंत्र में हुई गई है एतावद अनुशासनम इसका अर्थ करते हैं कि एतावद याने एतावद एव एतावध ही का अर्थ कर दिया एतावद एव और एव एवकार का भी अर्थ अर्थन मात्रम यानी इतना ही ही अवधारणा अर्थ में होने से उसी ही का अर्थ कार और एवकार का अर्थ मात्र कर दिया इतना ही और एव कार का ही एक प्रकार उस मात्र का ही व्यावर्त बताया जा रहा है कि अधिकम नास्ति ये अधिक अधिकम अधिकम अस्ति इति आशंका न कर्तव्य ऐसा अनुय करिए उपनिषदों का उपदेश इससे अधिक भी होगा इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए केवल समूल अध्यास की निवृत्ति मात्र से मुक्ति इतना ही उपदेश उपनिषदों का है इससे अधिक होगा इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए अधिकम अस्ति इति आशंका न कर्तव्या अनुशासन शब्द का अर्थ करते हैं अनुशासनम अनुशिष्टी याने उपदेश सर्व वेदांता इति वाक्य शेष सर्व वेदांता इस पद का वहां पर अन्वय कर लेना शेष कर लेना तो सभी उपनिषदे यही बता रही है कि समूल काम निवृत्ति अमृतत्व का प्रयोजक है अब सोलवे मंत्र का पूर्व के साथ संबंध बताने के लिए पहले व्रत कथन करते हैं भास्कर भगवान निरस्त अशेष विशेष व्या, व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्ति इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में प्रकरण विच्छेदेन उत्तरस्य संबंधम दर्शयति निरस्त अशेष निरस्तेश तो शतचयकारदय से नाट्य इस सोलहवे मंत्र में मं, मंत्र का पूर्व में जो निर्विशेष ब्रह्म विद्या बताई गई है उस निर्विशेष ब्रह्म विद्या के साथ संबंध नहीं है अपितु द्वितीय वर्ग के रूप में जो विद्या बताई गई है विद्या उसके फल के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्नि विद्या है कर्म ज्ञान और कर्म का फल है स्वर्ग प्राप्ति वह कैसे होगी इसका वर्णन नहीं हुआ और ओंकार उपासना रूप साधन भी पहले एक बताया था और उस ओंकार उपासना रूप साधन से जो अपर ब्रह्म को प्राप्त करके फिर अपर ब्रह्म के साथ मुक्त होना चाहता है विधेय कैवल्य को प्राप्त करना चाहता है क्रम मुक्ति उसका साधन भी नहीं बताया गया है कैसे होती है क्रम मुक्ति विधेय मुक्ति कैसे होती है सद्यो मुक्ति जिसे कहते हैं वो तो बताया लेकिन ये क्रम मुक्ति तथा संसार की प्राप्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति का क्रम नहीं बताया गया उसे बताने के लिए ये सोलावा मंत्र है इसलिए इसका निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्रकरण में कोई संबंध नहीं इसलिए प्रकरण विच्छेदे न उत्तर यानी उत्तर मंत्र से संबंधम दर्शयती उत्तर मंत्र का संबंध बताया जा रहा है कि वह संसा संसार अंत ब्रह्मलोक की प्राप्ति और स्वर्गादि की प्राप्ति रूप संसार की प्राप्ति बताने वाला मंत्र है तो है निरस्त विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रभिन्न समस्त अविद्याग्रंथेर सुभाष्यमह निरस्तव्यापी ब्र्मात्मतिपत्ति समस्याद्याग्रन्थर्जीवत ब्रह्मभूत विदुसो न गतिर विद्यते इति उक्तम अत्र ब्रह्म इति उक् न तस्य उत्क्रामन्ति तर प्राण उत्क्रामी ब्रह्म संब्रमाप्येतीुत्यरा तो कहते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार है निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में करामलक वत संशय रहित तो अनुभव करने वाला जो है उसे उसके चित्त में अविद्या अविद्याग्रंथी शब्दित अहम अध्यास मम अध्यास कामनाओं का बीज नहीं रहेगा वह समाप्त होगा और इसलिए जीते जी ही वह ब्रह्मभूत है मतलब ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म भावापन्न वो जीता जी, जीवित ब्रह्म है जीता जी ही ब्रह्म है जीवन मुक्त है ब्रह्मबूत शब्द का जीवन मुक्त ऐसा जीवन मुक्त जो विद्वान है उन्हें विधेय कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यकता नहीं होती प्रसिद्ध तीन मार्गों में से किसी भी मार्ग की उनकी गति नहीं होती क्योंकि यहां पर कहा गया अत्र ब्रह्म समुते ब्रह्म है, निरति देश काल वस्तु से अपरि और भी कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्म सन ब्रह्म पेती ये बृहदारण्यक श्रुति से भी ज्ञापित होता है कि प्राणों का उत्क्रमण ब्रह्मज्ञानी के नहीं होता और जिनकी उत्क्रांति होती है उन्हें ही गति प्राप्त होती है मार्ग की प्राप्ति होती है जो समस्त विशेषताओं से रहित निरतिशय व्यापक ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है वह गति का विषय नहीं बनेगा जैसे आकाश व्यापक होने से गंतव्य नहीं होता ऐसे निर्विशेष ब्रह्म भी गंतव्य नहीं है गमन द्वारा प्राप्तव्य नहीं है जो गमन द्वारा प्राप्तव्य होता है वह होता है परिचिन्न देशत परिचिन्न एक जगह है दूसरे जगह नहीं है तो जहां हैं जिस देश में वहां जा करके उसे प्राप्त करना होता है जो उस देश में नहीं है देशांतरस्थ है और उस देशस्थ गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है तो देशांतरस्थ गमन द्वारा जो अन्य देश में विद्यमान अपना गंतव्य उसे प्राप्त करेगा लेकिन जो सर्वत्र है आकाश सर्वत्र है तो उसे किसी गमन से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती कोई भी आकाश को प्राप्त करने के लिए गमन नहीं करता कहाँ जा रहे हो पूछेंगे तो किसी का भी उत्तर नहीं मिलेगा आकाश को पा, पाने के लिए जा रहा इसलिए कि आकाश जहां घनता विद्यमान है वहीं पर आकाश भी विद्यमान है व्यापक है इसलिए कहा निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तियां तो निरस्त अशेष विशेष यानि समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष और व्यापी यानी व्यापक निरतिशय व्यापक जो ब्रह्म है उसका आत्मरूप से प्रतिपत्ति यानी अनुभव करने वाला जो है अनुभव से क्या हो रहा है प्रतिपत्तिया प्रभिन्न समस्त अविद्यांथी तो आज सभी प्रकार के अहम अध्यास मध्यास निवृत्त हो गए हैं जिसके वो है प्रभिन्न समस्त अभिद्या ग्रंथी अब उस अध्यास रहा नहीं बुद्धि में ऐसा जो व्यक्ति हैं वह जीवत एवं ब्रह्मभूत यानी जीवन मुक्त है ऐसा विद्वान जो होगा उसे न गतिर विद्यते उसका गमन नहीं होता ये अत्र ब्रह्म सम्णुते इस श्रुति से बताया गया और दूसरी श्रुति भी न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म व संब्रह्माप्यती यही बता रही है इस प्रकार ये व्रत कथन हुआ अब ये जो गमन बताने वाली श्रुति है सोलावे मंत्रात्मिका यहां पर वो फिर किसका गमन बताएगी और गमन के लिए नाड़िया बताएगी तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी के लिए नाड़ी से निकलना आदि नहीं होगा तो ये होगा जो मंद ब्रह्मवीत है यानी उपासक है और कर्मी हैं उनके लिए परिच उनकी परिचिन्नता मिटी नहीं है अपरिछिन्न ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव हुआ नहीं है वे अपने आप को परिचिन कार्यक्रम संघात रूप समझते हैं और उनका प्राप्तव्य देश परिचिन्न स्थान पर रहता है इसलिए उन्हें तो अपने गंतव्य की प्राप्ति के लिए मार्ग की जरूरत है उसके लिए नाड़ियों का वर्णन श्रुति कर रही है ये कहते हैं ये पुनः मंद ब्रह्मविदो विद्यांतर विद्यांतरशीलिन ब्रह्मलोक भाजो तो जो मंद ब्रह्मविद हैं, यानी उपासक है उपाधिक ब्रह्म की उपास से ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं विद्यांतर विद्यानश और विद्यांतर से लीजिए पंचाग्नि विद्यादि तो पंचाग्नि विद्यादि का शीलन यानी चिंतन कर रहे हैं पंचाग्नि उपासक हैं, वे ब्रह्मलोक प्राप्ति के अधिकारी हैं, ब्रह्मलोक भाजह तो ब्रह्म लोक के अधिकारी जो है सगुण ब्रह्म उपासक और पंचाग्न्यादि की उपासना करने वाले प्रतिकुपासक और ये तद विपरीता और जो उपासक नहीं है अपितु संसार भाज संसार के अधिकारी हैं गति विशेष तो तेषाम शब्द से लेना उन दोनों को ब्रह्मलोक के अधिकारियों को और संसार के अधिकारियों को यह गति विशेष बताई जा रही है सोलहवे मंत्र से तो गति विशेष उच्यते प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुत तो प्रकृष्ट जो प्रकृत उत्कृष्ट जो ब्रह्म विद्या का फल है उसकी स्तुति के लिए तो प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल है निरतिशय अमृतत्व की प्राप्ति जीवन मुक्ति और विधेयक मुक्ति ये है प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या का फल और उसकी स्तुति होती है मोक्ष की कैसे यह संसार जो गमन पूर्वक प्राप्त होता है ब्रह्मलोक भी जो उपासना का फल है वह भी गमन पूर्वक प्राप्त होता अनित्य है अनित्य है अनित्यतादि दोषों से दूषित अन्य साधनों का फल है एक निर्विशेष ब्रह्म विद्या ही है जो निर्दोष ब्रह्म भावात्मक मोक्ष फलवती है इस प्रकार स्तुति हो जाती है मोक्ष की मोक्ष यानी ब्रह्म भाव वो निर्दोष है और आगे कहते हैं किंच अन्यत अग्नि विद्या पृष्ठाप प्रत्युक्ता नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज्य से अग्नि विद्या प्रश्न किया और अग्नि विद्या अग्निविद्यात्युक्ता यमराज्य के द्वारा नचिकेता के अग्नि अग्निविषयक प्रश्न का उत्तर भी दिया गया तस्यास्च फल प्राप्ति प्रकारों वक्तव्य लेकिन उस अग्नि विद्या का फल किस प्रकार प्राप्त होता है अग्नि विद्या फल प्राप्ति का प्रकार नहीं बताया गया वह बताना चाहिए इसलिए भी मंत्रारंभ यह मंत्र प्रारंभ हो रहा नचिकेता ने जो पूछी थी अग्नि विद्या ने कर्म कर्म विद्या में विद्यांतर शब्द से वो विद्या ली गई अग्नि अग्निविद्या है कठोपनिषद में द्वितीय वर्ग के रूप में यमराज जी ने नचिकेता को बताई हुई वो कर्म ज्ञान कर्म ज्ञान थोड़ा थोड़ी टीका है वो भी इसी संबंध भाष्य विषयक ही है इसलिए टीका को देखिए फिर मूल मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं यद अभानी भास्करण तो अभानी यानी कहा गया किसके द्वारा कहा गया तो भास्करण भास्कर हैं, ये, है। ये वृत्तिकार है भेदा भेदवादी भास्कर कल हर्ष बताया श्री अर्षो ने भास्कर तो भास्कर ने जो कहा है भास्कर के द्वारा जो कहा गया क्या कहा गया तो कहते हैं ये कहा उन्होंने कि ये जो शतन चयकार हृदय नाड्य इत्यादि सोलावा मंत्र है यह निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की ही गति को बताने वाला है ऐसा भास्कर के द्वारा कहा गया सिद्धांत तो भाषण भास्कर भगवान ने बताया ना कि निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की तो गति होती नहीं लेकिन यहाँ पर भास्कर ने जो कहा है कि प्रकरणात ब्रह्मविद विषया एव इंग गति यानी इति यद भास्करण अभानी ऐसा न करना तो यह मंत्र ब्रह्मज्ञानी की गति को ही बता रहा है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की गति को प्रकृत जो ब्रह्मज्ञानी है प्रकृत ब्रह्मज्ञानी है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी और उसी का निर्विशेष ब्रह्मविद्या के फल प्राप्ति के लिए मार्ग बताने वाला मंत्र है गति बताने वाला मंत्र है ऐसा जो भास्कर के द्वारा कहा गया उसे कहते तद असत वो भास्कर का कहना गलत है तो भास्कर ने क्यों कहा ऐसा कि ब्रह्मविद विषय ये गति है करके तो उन्होंने कहा प्रकरणात तो एक प्रकरण प्रमाण है छह प्रमाण है ना श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उसमें चौथा प्रमाण है प्रकरण प्रमाण और उस प्रकरण प्रमाण के आधार पर शतंचयकार सोलहवें मंत्र से बताई गई गति का संबंध प्रकृत जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी है उसके साथ बताना चाहते हैं वो भी कोई प्रमाण बताएंगे ना प्रमाण रहित बात तो करेंगे नहीं तो वे कहते हैं कि प्रकरण प्रमाण ये बता रहा है प्रकरण चल रहा है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी का तो प्रक, प्रकृत है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी तो इस प्रकृत निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ ही इस प्रकरण में आए हुए शतंचयकार हृदय नाड्य इस मंत्र से बताई गई गति का संबंध होगा उसके लिए प्रकरण प्रमाण विद्यमान है प्रकरण प्रमाण के आधार पर बताया वो है छह प्रमाणों में चौथा उसके आधार पर वे निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की गति को बताने वाला यह मंत्र है ऐसा कहते हैं अब सिद्धांती कह रहे हैं कि तद असत भास्कर का प्रकरण प्रमाण के आधार पर इस मंत्र से बताई गई गति का निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ अन्वय करना गलत है।, अयुक्त है क्यों अयुक्त है तो कहते हैं गतिश्रवणेन लिंगे लिंगेना, परिचिन्ने गमन योग्ये असा गतेबंध अवगमे सती दुर्बलन प्रकरणेन प्रकृतब्रह्मवित संबंध अनुपपत्ते तो सिद्धांती कह रहे हैं कि लिंग प्रमाण जो क्रम में द्वितीय है उस द्वितीय लिंग प्रमाण से शतंचय का हृदय इस मंत्र के द्वारा प्रतीयमान गति का अन्वय परिच्छिन्न जो गंतव्य है उसके साथ प्रतीत हो रहा है गति योग्य है परिचिन्न जो गंतव्य ब्रह्मलोक स्वर्ग तथा संसार ये है परिछिन्न वह ोग्य है यह लिंग प्रमाण से लिंग प्रमाण होता है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम यह जो सोलहवा मंत्र है यह गतिरूप अर्थ को बता रहा है तो इस मंत्र के द्वारा प्रकाशित जो गतिरूप अर्थ है वह अपनी योग्यता के आधार पर परिचिन्न गंतव्य के साथ अन्वित होगा इसलिए लिंग प्रमाण से इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र के अर्थ के रूप में प्रतिमान गति का अन्वय परिचिन्न के साथ होगा तो जब परिचिन्न गंतव्य के साथ इसका अन्वय हुआ तो प्रकृत जो अपरिचिन्न ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञानी है उसके साथ दुर्बल प्रमाण यह पहले से ही परिचिन्न के साथ अन्वित गति का संबंध नहीं बता पाएगा तो दो प्रमाण हो गए एक प्रकरण प्रमाण एक लिंग प्रमाण तो लिंग प्रमाण है द्वितीय प्रमाण प्रकरण प्रमाण है चतुर्थ प्रमाण और वहां जयमिनी जी ने कहा इन प्रमाणों को बताने वाले सूत्र में कि उत्तर उत्तर प्रमाण पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल माना जाता है, पूर्व प्रमाण को माना जाता है उत्तर प्रमाण से प्रबल तो सबसे प्रबल है श्रुति प्रमाण और उससे थोड़ा कम लेकिन वाक्यादि प्रमाणों की अपेक्षा बलवान लिंग प्रमाण है ऐसे तृतीय प्रमाण प्रकरण आदि बाकी प्रमाणों के अपेक्षा बलवान हैं तो प्रकरण प्रमाण से बलवान तो और तीन प्रमाण हैं वाक्य भी हैं और लिंग भी हैं तो लिंग प्रमाण प्रबल हैं प्रकरण प्रमाण दुर्बल हैं तो दुर्बल प्रकरण प्रमाण की सहायता से निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की गति बताना चाहते हैं इस मंत्र, मंत्र में प्रतिमान गति का संबंध करना चाहते हैं निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ भास्कर लेकिन वो है दुर्बल प्रमाण और आनंद जी जो सिद्धांति ओर से आ, बता रहे हैं वे लिंग प्रमाण जो बलवान है उसके आधार पर बताना चाहते हैं कि इस मंत्र में प्रतिमान गति का संबंध परिचिन्न ब्रह्म लोकादि के साथ होगा निर्विशेष व्यापक जो ब्रह्म है उसके साथ नहीं इसलिए बलवान प्रमाण से जिससे अन्वय निश्चित हुआ उसी के साथ गति का अन्वय होगा ब्रह्म लोकादि के साथ हुआ इसलिए ब्रह्म लोकादि ही का आ, आ, तो की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है ये मंत्र बताएगा यह प्रकरण विच्छेद होगा इस अभिप्राय से लिखा कि तदसत गतिश्रवणेन लिंगेना परिचिन्ने गमन योग्य अस्या संबंध अवगमे सति दुर्बल प्रकरण प्रकृत ब्रह्मविद संबंध अनुपपत्ते तो प्रकृत जो अपरिचिन्न ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उसके साथ प्रकरण प्रमाण के आधार पर दुर्बल प्रकरण प्रमाण के आधार पर इस मंत्र में प्रतिमान गति का संबंध नहीं होगा एक हेतु ये बताया तीन हेतु बता रहे हैं उसमें से एक हेतु ये हुआ दूसरा एक हेतु बताते हैं यदि यहाँ दो वाक्य है सोलहवे मंत्र में दो वाक्य बनते हैं एक सुषुमना नाड़ी का संबंध बताने वाले बताने वाला वाक्य है और दूसरा अन्य नाड़ियों का संबंध बताने वाला है ऐसे दो वाक्य हैं ना एक सो एक नाड़िया बताई हैं गति के लिए इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जब जाता है तो हृदय संबंधी प्रधान 101 नाडियां हैं ऐसे तो इस शरीर में कुल मिलकर के बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ बताई गई हैं लेकिन प्रधान नाड़ी है 101 और हृदय से सीधा संबंध रखने वाली उनमें प्रधान नाड़ी है जो एक उसे सुषुमना नाड़ी कहते हैं उसका उससे निर्गमन जिस जीवात्मा का होता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए सुसुमना नाड़ी से गति बताने वाला एक वाक्य हुआ तयोर्धवायन अमृतत्व एति ये वाक्य और विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती एक वाक्य आएगा वो बताएगा बाकी जो सौ नाड़ियां हैं उन सौ नाड़ी में से किसी न किसी एक नाड़ी में वे लोग चले जाते हैं जिनको ब्रह्मलोक नहीं पहुंचना है या तो स्वर्ग आदि में जाना है या तो नर्क में जाना है वे बाकी सौ नाड़ी में से किसी न किसी नाड़ी से निकलेंगे संसार प्राप्ति के लिए ऐसी ऐसे दो वाक्य आ रहे हैं तयोर्धमायन अमृतत्व य एक और दूसरा ईश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती तो उनमें से यदि तयोर्धमायन अमृतत्व इस वाक्य का प्रकरण प्रमाण के आधार पर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ संबंध करते हैं सुषुमना नाडी से निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की गति बताने वाला यह वाक्य है ऐसा कहते हैं वो तो प्रकरण प्र, इसी प्रकरण में निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के प्रकरण में ही विश्वंग अन्य उत्क्रमण भवंती वाक्य भी तो आया है वो तो दूसरा प्रकरण नहीं है फिर मानना पड़ेगा कि विश्वंग अन्य उत्क्रमण भवंती यह वाक्य भी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की ही बाकी सौ नाड़ी में से भी किसी न किसी नाड़ी से गति बता रहा एक सौ एक नाड़िया नाड़ियों में से जिस किसी भी नाड़ी से किसी किसी ब्रह्मज्ञानी की गति सुसुमना नाड़ी से किसी किसी ब्रह्मज्ञानी की गति बाकी सौ नाड़ी में से किसी न किसी से ऐसा प्रकरण प्रमाण के आधार पर मानना पड़ेगा यदि एक नाड़ी का संबंध मानते हो तो अन्य नाड़ियों का संबंध भी फिर प्रकृत निर्विशेष ब्रह्म के साथ ही मानने का प्रसंग आएगा और यह इष्टापत्ति नहीं कही जा सकती भास्कर को भी वे अनिष्टापत्ति है इस अनिष्टापत्ति का संबंध आएगा ये एक बता रहे हैं दोष हेतु बता रहे हैं कि नाड्यंतरा नाम अपी तत्सब प्रसंगात तत्सब में तत्शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी लेना तो प्रकृत निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ नाड्यंतरो का भी संबंध का प्रसंग आएगा जो भास्कर को भी इष्ट प्रसंग नहीं है अनिष्ट प्रसंग है इसलिए प्रकरण प्रमाण के आधार पर सुसुमना नाड़ी का संबंध निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ बताना अनुचित है और एक हेतु है तो बताते हैं दूसरा हेतु है तो हुआ ना कि अन्य नाड़ी के संबंध का प्रसंग तीसरा हेतु है, तो है श्रुति विरुद्धत्व प्रसंगाच श्रुतिया निषेध कर रही है न तक उन श्रुतियों का विरोध का प्रसंग आएगा इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि श्रुति विरुद्धत्व प्रसंगाच्य इन तीन हेतुओं के आधार पर एक तो दुर्बल प्रकरण प्रमाण के आधार पर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ नाड़ी का संबंध नहीं हो पाएगा एक हेतु दूसरा अन्य नाड़ियों का भी संबंध फिर मानना पड़ेगा सुसुमना नाड़ी के साथ साथ निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के साथ प्रकरण प्रमाण के आधार पर ही संबंध निर्धारण करते हैं तो और तीसरा श्रुतंत्र सुरुत्य, का विरोध इसलिए सब भास्कर के द्वारा कहना गलत है तद इसमें हेतु है तीनों कहते हैं हमने ये संक्षेप में यहां पर बताया कि प्रकरण प्रमाण के आधार पर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की गति नहीं बताई जा सकती लिंग प्रमाण के आधार पर जो ब्रह्मलोक के अधिकारी हैं और संसार के अधिकारी हैं उन्हीं का गमन बताने वाला यह मंत्र है अलग प्रकरण है यही कहना उचित है ऐसा यहां पर आनंद गिरी जी कहते हमने संक्षेप में कहा और इसी अर्थ को खूब विस्तार से कहा है एक प्रगटार्थ नामक टीका ग्रंथ है आनंद गिरी जी के द्वारा ही रचित उसमें कहते हैं हमने इसी अर्थ को खूब विस्तार से कहा है वह देखें विस्तरश प्रगटार्थे द्रष्टव्य इस बात का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना जो चाहते हैं वह हमारा प्रगतार्थ नामक ग्रंथ का अवलोकन करें वो देखें ग्रंथ अब मूल ग्रंथ आ रहा है शतं चयकार इत्यादि मंत्र इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं